ओम oh नमः no. दो्रहणसा धाकोहतिहयोग गुना कर्म तंत्र जश जनमोत्पत्ति नाशनाय जश जनमोत्पत्ति नाशनाय परमा नय कर्तु ग्रहनाय कंसाम भवन् यथा को रहति देह योगाः भवति मे तो परो नाना कर्म तंत्रां सर्वदा तात्पर्य श्री वांगले ऐसे मृति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपात द्वारा श्री प्रभुपात के भगवान का प्राकट्य दूसरों का होता है उनके कार्य दिव्य होते हैं और उन, और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन सकता है ईश्वर परम कृष्ण सचिदानग्रह ब्रह्म भगवान का स्वरूप नित्य आनंदमय तथा अतए उनका तथा जन्म एक तरह से केवल प्राकृ्य होता है जिस तरह क्षिति से सूर्य का उत्पन्न होना है उनका जन्म जीवों जैसा प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता उनके कार्य एवं गतिविधियाँ स्वतंत्र लीलाएँ हैं और भौतिक प्रकृति के कर्म फलों के अधीन नहीं है भगवदगीता में कहा गया है नमाम कर्मा नमे कर्मान्यों कर्म से जीवों के लिए भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं भगवान पर लागू नहीं होता नहीं वे सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने को सुधारने के लिए इच्छुक रहते हैं साधारण जीव अपने बद्ध जीवन को सुधारने के लिए कर्म करते हैं किंतु भगवान पहले सौंदर्य समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से, से परिपूर्ण है तो फिर वे सुधार के लिए इच्छा क्यों करें कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य में उनसे आगे नहीं जा सकता अतएव सुधार की इच्छा उनके लिए सर्वथा निरर्थक है मनुष्य को सदैव भगवान तथा सामान्य जीवों के कार्यकलापों में अंतर करना चाहिए तभी वो भगवान के दिव्य पद के विषय में सही निर्णय पर पहुंच सकता है जो भगवान की दिव्यता के, के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है वो भगवान का भक्त बन सकता है और अपने विगत कर्मों के समस्त पलों से तुरंत मुक्त हो जाता है कहा गया है कर्मानी निर्दती इंद्र चक्तिभाजाम भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभावित कर देते हैं भगवान के कार्यकलाप सभी शिवों द्वारा अपनाए जाने तथा आसपास किए जाने के लिए हैं उनके कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति को भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए होते हैं भगवान सदैव भक्तों के हित में कार्य करते हैं अतः अतएव सामान्य व्यक्ति जो कि सकाम कर्मी होते हैं या मोक्ष कामी होते हैं भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं सकाम कर्मी भक्तिमय सेवा द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष कामी भी भगवत भक्ति द्वारा अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं भक्तगण न तो अपने कर्म का फल चाहते हैं नहीं ही वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं वे तो भगवान के यशस्वी अति मानवीय कार्यो का यथा उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा बाल्यावस्था में ही पोतना राक्षसी का वध किए जाने का आस्वादन करते हैं उनके कार्य सभी प्रकार के लोगों कर्मियों ज्ञानियों तथा भक्तों को आकृष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं चूंकि वे कर्म के समस्त नियमों से परे हैं अतः उनके लिए माया के रूप को स्वीकार करने की संभावना नहीं रहती जिस प्रकार अपने कर्मों के फलों से बद सामान्य जीव बाध्य हो जाते हैं उनके प्राकृतिक का दोन प्रयोजन दुष्टों दुष्ट असुरों का सहार करने तथा तो अल्पियों द्वारा अनर्गत नास्तिकतावाद प्रचार को रोकना है भगवान की अयोध्य की कृपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले आश्रों को मोक्ष प्राप्त होता है भगवान का सामान्य जन्म से सदैव भिन्न होता है यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों का भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चिदानंद रूप में प्रकट होने वाले भगवान निश्चित रूप से भौतिक स्वरूप द्वारा परिसीमित नहीं होते ंदाजलाशलाकया चुना स्वयं रूप कदाम दधादा वंदेहुश्रीता पदकमल श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीपा सागजाता सह गना रघुनाथीव सां सूताजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापा सह गना ललिताशाखाता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंदो गर्भ के गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमा हरि प्रिवाकूब कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतनया प्रभो निनंद श्री अद्वैत गदाग्रीवासरी वृंदा हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा राम राम राम राम कर्माण्य कर्तु रहति थनाशनाय कर्मा करोगतंत्र भगवान का प्राकट्य दूसरों का सहारा करने के लिए होता है उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए किए जाते हैं अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है हरे कृष्णा? कृष्ण भागवतों का तीसरा स्कंध है और इस पहले अध्याय में आ, हम सुनते आए हैं कई दिनों से किस प्रकार से जो विदुर हैं वो अपना ग्रह त्याग करते हैं बल्कि विदुर को बहुत कठोरता से दुर्योधन के द्वारा अपमानित किया गया था आ, कहा था कि ये तो रखेल का पुत्र है तो ऐसे कई सारे कटु वचन अच्छा विदुर को बोले गए ले थे लेकिन विदुर ने उनको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया और जो ऐसे असल संगी हैं दुर्योधन धृतराष्ट्र आदि हाँ और उनके संग का संग परित्याग करके अपने जीवन में भगवान की कृपा को स्वीकारते हुए वो हस्तिनापुर से बाहर निकल पड़ते हैं और शुक्रदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को शुरुआत के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं ऐसे अलग अलग तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया जंगलों से वनों से हम बड़े बड़े जो टाउन से वहाँ से गुजरते हुए अनेक देवालयों का दर्शन किया तीर्थों का भ्रमण करके वहाँ स्नान आदि किया तो ऐसे करते करते उनको वो यमुना के तट पर आते हैं और यमुना के तट पर उन्हें भगवान के जो नित्य संगी हैं उद्धव हमसे उनकी मुलाकात होती है तो भगवान आप प्रकट होने के पूर्व उद्धव और मैत्रेय मुनि से मिले थे तो भगवान ने अपना अंतिम जो भी वचन है वो मैत्रेय मुनि और उद्धव से गे थे उद्धव को कहा था कि आप बद्रीनाथ बद्री का आश्रम में जाओ और वहाँ आश्रय ग्रहण करो भगवत भजन आदि करो तो जाने के पूर्व उन्हें विदुर जी मिलते हैं यमुना के तट पर और विदुर जी कई सारे प्रश्न पूछते हैं जैसे प्रकार से देखा जाए प्रश्नों की बहुछान कर रहे हैं तो कुछ उत्तर एक भी नहीं मिल रहा है उनको आ, एक के बाद एक, एक के बाद भाई बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और ऐसे नहीं है कि कोई इधर उधर के आ, बिना किसी काम के प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण सब प्रश्नों एक आत्मा सुप्रसिद्ध भागवत के प्रथम स्तर में आता है के का गुणगान करते हैं को कहते हैं कि आपके जो प्रश्न है वो कृष्ण से संबंधित है और ऐसे कृष्ण से संबंधित जो प्रश्न है वो सारे जगत के लोगों का मंगल करने वाले ही है और आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं एक आत्मा सुप्रसिद्ध थी तो इस प्रकार से विदुर भी जितने भी उनके प्रश्न थे जितने भी उनके एक प्रकार से चिंता थी जिसको प्रकट कर रहे थे उद्धव के सामने और उनको पूछते जा रहे हैं सर्वप्रथम वो कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं और ऐसे नहीं कि केवल कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं बहुत सारे प्रश्नों में हम देखते हैं कि विदुर उन सब के बारे में भी, भी पूछ रहे हैं जो कृष्ण से संबंधित हैं इसलिए पार्वती देवी को कहते हैं आराधना नाम विष्णुर आराधना परम कि है पार्वती आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु या कृष्ण की है लेकिन फिर भी तदिया नाम समर्चना उनसे भी श्रेष्ठ आराधना हैं हैं हैं जो है। जो भगवान से संबंधित उनके भक्त भक्त आदि जिनको तरीय कहा गया है। भागवत, गंगा तुलसी भगत, ऐसे चार या पांच का वर्णन शास्त्र में आता है कि भगवान से संबंधित कौन है जो भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं सबसे पहले भागवत गंगा तुलसी और भगवान के भक्त तो एक जो भक्त है वो भगवान के बारे में जानना चाहता ही है बल्कि भगवान से संबंधित चीजों के बारे में भी उतनी ही लालसा के साथ वो जानना चाहता है उसकी हो है होती जानने के लिए तो ऐसे इन प्रश्नों को विदुर पूछते जा रहे हैं और आज के श्लोक में वो भगवान के प्राकृतिक का एक प्रकार से प्राकृतिक का वर्णन वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अजस्य जन्म अजस्य जन्म का मतलब है जो अजन्मा होकर भी जन्म ग्रहण कर रहा है तो क्यों जन्म ग्रहण कर रहे हैं? तो यहाँ दो तीन कारण है उनमें से दो कारण विदुर जी कहते हैं वो कहते हैं उत्पद नाशनाय जो दुस्त है उत्पतनाशनाय है उनका नाश करने के लिए और दूसरी चीज क्या है वो ऐसे कर्म करते हैं जिसको जीव सरलता से समझ सकते हैं या भगवत कार्य या भगवत लीलाओं को समझ कर या कर जो जीव है उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं ये एक कारण विदुर जी उनको कह रहे हैं बल्कि वो कहते हैं लाइन में कहते हैं परो वो इस जगत से से क्या है तीन से परे हैं हैं तो भगवान और उनके जो कार्य कलाप वो इस भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है इसलिए प्रभु पद श्लोक के शुरुआत में ही भगवान के प्राकृत्य की तुलना सूर्य से की गई है सूर्य कोई जन्म नहीं ग्रहण करता यह संध्या के के समय समय सूर्य सूर्य मृत नहीं होता, सूर्य होता बल्कि प्रकट है है। और कुछ समय के लिए हमारे आंखों से से हो जाता तो उसी प्रकार भगवान इस जगत में आते हैं तो उनका जो आना है वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है या भगवान अपने पूर्व कर्मों के वश में होकर इस जगत में जन्म नहीं लेते या पूर्व कर्मों के अधीन होकर इस जन्म जीवन में कर्म नहीं करना होता उनको इसलिए गीता में कहते प्रहा कि मैं है और इस कर्म आदि से लिप्त नहीं होता और मुझे कर्म करने की भी कोई इच्छा नहीं है इस प्रकार से जो मुझे जानता है वो व्यक्ति वास्तव में इस जगत से मुक्त हो सकता है तो हमारी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है हम जन्म ग्रहण करते हैं अपने पूर्व कर्मों के और हम आधीन होते हैं इस अधिक जगत में माया के प्रभाव के कारण कर्म करने के लिए तो भगवान का जो जन्म है वो बहुत अधिक दिव्य है और भगवान अवतरित होते हैं या अपनी लीलाएं करते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए इसलिए भगवान अब वृंदावन में जन्म ग्रहण करते हैं या वृंदावन में प्रकट हो जाते हैं कृष्णदास कविज कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर अद्वितीय नसिक शिखर कि जो कृष्ण है स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर तो यहां जी इस बात को भी स्थापित करते हैं कि हैं कि वास्तव में अकेले ईश्वर इसलिए चैतन्य की जो शिक्षा वहां से शुरू होती है जहा भगवत गीता की शिक्षा समाप्त होती है भगवान कहते हैं सर्वधर्मान पर मां एक चैतन्य महाप्रभु वहां से लीन पकड़ते और शुरू करते अपनी शिक्षा को चैतन महाप्रभु कहते हैं जीवे स्वरूप है करने का मतलब भी है कि कृष्ण के दासत्व को जीव स्वीकार इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और वो अद्वितीय है उनके समान कोई और नहीं है अद्वितीय नंदा रसी का वो अद्वितीय है लेकिन फिर भी वो नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं इसलिए कहते हैं कि भगवान के के कई सारे कारण हो सकते हैं तो ऐसे कृष्ण नंद महाराज के घर में अवतरित क्यों हुए उसके वो तीन कारण बताते हैं वो कहते हैं कि जो आत्माराम मुनि है जो आत्मा में ही रमन करने वाले जो जीव हैं, उनको अपनी भगवत भक्ति में नियुक्त करने के लिए कृष्ण भूमि वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तो आत्मा जिनका वर्णन भागवतम में आता है बल्कि केवल हम सोचते हैं कि कृष्ण को जानना चाहिए लेकिन कृष्ण को जानने का मतलब क्या है हम सोचते हैं थोड़ा सा कृष्णा देख लो तो को जान गया या या कुछ पढ़ ली चित्र कथा आती हैं फिर थोड़े से वीडियोस क्या देख लिए तो समझोच लेते है कि को जान लिया ठीक है कृष्ण को जानने का आ, एक इंट्रोडक्शन है लेकिन वास्तव में कृष्ण को जानने का मतलब है कि हमारे का परिवर्तन होकर होकर ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण कृष्ण की सेवा में में में नियुक्त हो जाना और वास्तव में असली में को जानना है इसलिए आचार्य कहते हैं कृष्ण को जानने का दूसरा एक अर्थ है कि कृष्ण के ऐश्वर्य को समझना और यह भी जानना कि कृष्ण अपने इन ऐश्वर्य को अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते करते हुए कैसे उन को करते को को इस्तेमाल हैं इस चीज जानना जानना में कृष्ण है प्रकार से भगवान को जानना इतना सरल नहीं है केवल भगवान के अतु की कृपा से ही उनको हम समझ सकते हैं अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा या अपने अपनी योग्यता के द्वारा हम कृष्ण को नहीं समझ सकते इसलिए भगवान भगवान आने का एक कारण तो यही था कि मुनियों को अपने में भक्ति में या सेवा में नियुक्त करना चाहते थे आत्मा निर्था में भक्ति इतम भूत गुणो कि जो आत्मा है अभी आत्मा का मतलब है जो आत्मा में ही रमन करते हैं उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है आनंद की अनुभूति करने के तो सुख का उपभोग करते हैं अन्यथा नहीं तो ऐसे जो आत्माराम मुगवतम तो में दो आत्मा रामो का वर्णन आता है एक तो साक्षात भागवतम की जो स्पीकर है शुक्रदेव गोस्वामी और दूसरे ब्रह्मा के जो पुत्र है चतुर कुमार तो ये उनकी माता के है, तो से नहीं आना चाह रहे थे उन्होंने कहा बाहर तो माया का प्रभाव है व्यासदेव बेचारे बैठे हुए हैं अंदर से कोई दरवाजे में बैठता है कि आ जाइए अंदर या बाहर आ जाइए तो वैसे व्यासदेव कह रहे हैं बेटा पुत्र बाहर आ जाओ पुत्र कह रहे नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा तो माया का प्रभाव है, तो उन्होंने कहा, मैं मैं मैं सुरक्षा देता हूं। मैं कहता हूं कि तुम माया से प्रभावित नहीं होंगे तो अंदर से कहते आप भी तो माया के प्रभाव में हो आ? तो शुक्रदेव गोस्वामी को तो व्यासदेव कहते कि हाँ एक ही व्यक्ति है जब माया से प्रभावित नहीं है बल्कि वो माया के अधी माया के आधीश या स्वामी है द्वारकाधीश कृष्ण कृष्ण को बुलाया जाता है तब तो कृष्ण को कहते हैं शुक्रदेव बाहर आओ तो भगवान के वचनों को वो स्वीकारते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम प्रभावित नहीं होगे मेरे जो त्रिगुन मई माया है तो वो आते और भागते हैं सीधा जंगल में भागते हैं न आपने माँ का देखा ना पिता का मुंह देखा तो इसे सभी जंगल में भागते हैं उनके पीछे व्यासदेव रोते हुए हैं hey बुत्र, हे हे पुत्र पुत्र कहा हो उनको ढूंढते हुए भाग रहे थे व्यास तो व्यासदेव वापस आते हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया था और व्यासदेव सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है योग्य जिसे मैं भागवतम सिखाऊत ये कृष्ण की असली धरोहर है तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र ही योग्य है आ, तो उन्होंने अपने को दो श्लोक जो दो श्लोकों में भगवान कृष्ण के दो महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन है एक गुण था भगवान का जो रूप का वर्णन था तो एक श्लोक उन्होंने सिखाया जो था बरहा पीड़म नट बर बर्ण कर्णिकाराम कनक वैजयंती शमालां अदरसुदया तो इस श्लोक में व्यासदेव वर्णन करते हैं कृष्ण के अतुलनीय सौंदर्य का वो कहते हैं बरहा पीड़ा नट वर भगवान कृष्ण बरहां का धारण करते अपने बगड़ी के के ऊपर ये उनका सबसे है है ऑर्नामेंट धारण करना अभी शिष्य जंगल में जब गए तो इस श्लोक का जोर जोर जो से उच्चारण करने लगे शुक्रदेव गोस्वामी को देखा नहीं था शुक्रदेव गोस्वामी ने उन शिष्यों को देखा केवल से इन मधुर श्लोग ये मधुर उन्हें सुनाई दे रहे रहे थे थे। और उसके अर्थ को वो समझ करनिकारम कृष्णा कृष्णिकार जो नील वर्ण का एक फूल होता है वो कृष्णा अपने कान में सदैव धारण करते हैं विप्रत वासम और सोने के समान इतने सुवर्ण के भाती अत्यधिक पीले वस्त्र धारण करते हैं माला। और गले में बहुत लंबी से बनी जयंती माला को धारण करते हैं रंध्रेनो अधर सु और जो बेनु हैं उसके जो छेद है उसमें अपने अधरों से जोर से नाद करवाते हैं और अपने भक्त अपने अपने अपने के के में प्रवेश करते हैं चरणों से पृथ्वी पृथ्वी को ऊपर चरण चिन्ह प्रकट कराते हुए उनके सखाओं के साथ वो अंदर घुसते हैं वृंदावन के जंगलों में तो उनकी सखा चुप नहीं बैठते उनके सखा क्या करते हैं उनका गुणगान करते हैं गीत तो ये को जब सुना ने जो एक प्रकार से निर्विशेष विशेष मतलब आकार, आकार नहीं है एक प्रकार से वो भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट नहीं थे लेकिन जैसे ही कृष्ण के इस मधुरतम स्वरूप का उन्होंने सुन, वर्णन सुना सुनकर वो आकृष्ट हो जाते हैं और दूसरी चीज क्या सुनी उन्होंने कि भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्ण कितने को हम कहते हैं हैं जैसे कहते हे लेकिन चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं परम करुणा तो यहाँ जब शोकदेव गोस्वामी ने सुना हम भगवान के कृपा के बारे में भगवान के दया के बारे में कि किस प्रकार से कृष्णा आ, जो पूतना है, उनको स्तनपान कराने के लिए आए थे बल्कि वेश अपने में लगाया था और कृष्ण फिर भी उसकी सेवा स्वीकार करते हैं भगवान की विशेषता है और उसे ले गति धात्रों के उसको एक धात्री या माता का स्थान वृंदावन में प्रदान करते हैं तीन तो चिन्हों का वर्णन जब शुक्रेव गोस्वामी ने सुना तो शुक्रदेव गोस्वामी भगवान के भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं अपने जो निर्विशेषवाद की जो धारणा है उसको पूर्ण रूप से या ब्रह्मवाद की जो धारणा है उसको पूर्ण रूप से त्याग देते हैं और कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाते हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं तो इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण दास अभिमाने जय आनंद कोटि ब्रह्म सुख है में भी वो आनंद वो वो भी नहीं है इसी कारण से भगवान के अवतरण का ये पहला कारण है कि कृष्ण प्रकट होते हैं आत्माराम मुनियों को अपनी सेवा में या अपनी भक्ति में नियुक्त करने के लिए और चीज आचार्य कहते हैं हैं कि प्रकट प्रकट होते अपने बहुत मधुर लीलाओं को प्रकट करने के लिए और जिसके द्वारा वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं तो भगवद गीता में कृष्ण ने तो कहा है परित्राणा साधुना विनाशा चतुष्कृत तो तो ये तो भगवान के बहिरंग का कारण है गौण कारण है उनके प्रकट होने के उनके प्रकट होने का कुछ और कारण है आचार्य गण कहते कोई ये भी कहे कि भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं ये तो एक गौण है भगवान किस किसी बीमारी भेज दे या मच्छर भी भेज दे तो भी आसुरों का विनाश हो सकता है भगवान इच्छा करे तो भी आसुरों का विनाश हो सकता है लेकिन दूसरी चीज गीता के उसी श्लोक में कृष्ण कहते हैं परित्राणाए साधुना तो आचार्य जन वर्णन करते हैं कि साधुओं का परित्राण की क्या आवश्यकता है वहां गीता में कृष्ण कहते हैं साधुओं का उद्धार करने के लिए मैं प्रकट होता साधु का मतलब है कि उद्धार हो गया है हाँ वैष्णव या साधु इस भौतिक जगत के नहीं है तो वास्तव में इसके भी आ, अंदर हम जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि भगवान का का आने का जो प्रयोजन है वो यही है कि केवल केवल केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान कराना इसलिए वो आते हैं और अपने अनंत लीलाओं को प्रकट करते हैं इसलिए हम दामोदर आश्रम में गाते हैं द्रक्षो आनंद कुंडे स्वघोषम इति पोली भगवान अपनी लीलाओं को प्रकट करके क्या करते हैं आनंद कुंडे आनंद का जो कुंड है उसमें किसको डुबाते हैं स्वघोषम स्वघोषम शब्द मतलब रजवासी उनके जो प्रिय भक्तगण हैं उनको भगवान स्वघोषम निमज्जानतम जैसे किसी को आप सर पकड़ के डुबते रहते हो ना तो वैसे भगवान अपने भक्तों को आनंद रूपी सागर में अत्यधिक डुबोते रहते हैं ये भक्तेर और कोई व्यक्ति केवल ऐसे भगवान को भक्ति के द्वारा ही जीत सकता है पुना ऐसे दामोदर भगवान को मैं कोटी कोटि प्रणाम कर रहा हूँ तो इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में हमें अनुभव होता है कृष्णा आते हैं केवल अपने भक्तों के आनंद का वर्धन करने के लिए उनका और कोई कार्य नहीं है एक बार माता ने कृष्ण को कहा है कृष्णा जाओ मुझे अभी ना गाय की पूजा करनी है जाके थोड़ा पछड़े को गया आओ तो भगवान तो हमेशा उत्साहित है भगवान को कहा जाता है ऑर्डर कैरियर अपने भक्तों की आज्ञा पालन पालन करने करने में में अति हैं। हम किसी की आज्ञा आज्ञा दक्ष या नहीं है। लेकिन भगवान के खड़े हो जाते हैं। कब? जब कोई उनको देने के लिए बोल उठता है ऐश्वर्या माता कभी कभी तो आज्ञा देते कि हे कृष्ण जो नंद महाराज की पूजा का समय हो रहा है आप, आप उनकी खड़ा और पीड़ा जो तो बैठने का तस... चीज है वो लेके आओ तो कृष्ण दौड़ते हैं बल्कि उनको लाना कस्टम प्रद हैं हैं हैं छोटे से आनंद कुमार जाते हैं, और नंद महाराज के के को सर ऊपर ले आते हैं। उनको इतना आनंद होता है तो ऐसे ही माता यशोदा ने उनको कहा कि जाओ बचरे को लेके आओ तो ये दौड़ पड़े तो और सारे उनकी जो सफाए देख रहे थे अभी कृष्ण क्या करेंगे तो कृष्ण गए देखा एक है, आ? उसकी वो रस्सी लगी हुई है तो भगवान ने ले लिया उसको और जाते-जाते देखा, अंदर महत्व पूजन करना था उस स्थान से गुजरते गुजरते भगवान ने देखा कि एक दो तो जगह जो यशोदा माता ने दूध दही और मक्खन के जो मटके हैं और लटका के रखे हुए है तो भगवान आ, एक भगवान सोचते हैं कि अभी मटके लटके हुए हैं तो मुझे खाना चाहिए तो बछड़े को ले जा रहे थे तो क्या हो गए भगवान उसके ऊपर चढ़ गए उसके पेट पर जाकर बैठ गए और माता यशोदा वहा सामने इंतजार कर रही हैं वो देख भी रही है दूर से और भगवान बछड़े के ऊपर जाके बैठ गए सखागन पीछे देख रहे हैं और जैसे वो मटका मटके मटका का मटका जहाँ लटका हुआ था भगवान के साथ हैं, हैं। हैं फिर को ऊपर से से पकड़ लेते हैं। जैसे पकड़ते हैं तो तो चला जाता। बहुत समय तक तो रहे। तो माता यशोदा, गोपिया गोप सखा ये देखकर अत्यधिक देख आनंद अनुभव करने लगे और हंसते रह हैं तो ऐसे कई सारे लिखाए कृष्ण करते हैं केवल अपने भक्तों का जो आनंद है, उसका करने के लिए। चैतन्य चाह नवद्वीप में थे तो उस समय उन्होंने अपने दो भक्तों को बुलाया बुद्धिमंत खान और सदाशिव तो बुद्धिमत खान और सदाशिव को कहा बल्कि चैतन्य महाप्रभु के बार, क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत सोचा कुछ प्रसाद होना चाहिए उसी समय गुठली लेते हैं आम का उसको जैसे नीचे जमीन पर डालते तो कुछ ही क्षण में देखते हैं कि आम उनका वृक्ष बड़ा हो गया बढ़ते गया, बढ़ते गया, गया और और कुछ कुछ में में सबके के सामने आम लटक रहे हैं पक भी गए फिर सारे भक्तों को बांटते चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से और वर्णन आता है कि ऐसे आम थे जो चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रकट कराए थे जिन्हें ना गुठले थे ना ऊपर का छिलका था कैसे आप होंगे इस प्रकार से, से महाप्रह सदैव भक्तों को आनंद देने के लिए तत्पर रहते थे तो उसी भांति एक दिन उन्होंने सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाया और उन्होंने कहा कि हे सदाशिव हे बुद्धिमंत खान मैं अंक काव्य के अनुसार आज नृत्य करने वाला हूँ डांस करने वाला हूँ और कहा कि आप लोग डांस करने वाला हो मतलब कि एक ड्रामा चैतन्य महाप्रभु प्रकट करने वाले थे और महाप्रभु ने कहा कि मैं आज सबके सामने सबके सामने और सबको आनंद प्रदान करने के लिए मैं लक्ष्मी के भाव में नृत्य करने वाला हूँ तो भक्तों का बड़ा आनंद हो गया चैतन्य महाप्रभु नृत्य करेंगे और वो भी कैसे लक्ष्मी के भाव में तो उन महाप्रभु ने कहा कि जाओ इसके लिए जो भी वेशभूषा है, है, है, है अलंकार है इन सब चीजों की व्यवस्था करो और ऐसे नहीं कि मैं अकेला ही नाचूंगा मेरे साथ गदाधर, श्रीवास और भी नित्यानंद प्रभु ये सारे इस ड्रामा में भाग लेंगे और मेरे साथ नृत्य करेंगे तो सारे भक्तों के आनंद का वर्धन करने के लिए कृष्ण है भगवान सदैव भक्त और भगवान में स्पर्धा लगी रहती है भक्त सदैव भगवान को आनंद प्रदान करना चाहते हैं और भगवान सदैव मौका ढूंढते हैं भक्तों के आनंद का वर्धन करने के लिए तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा तो सब कहने लगे कि मेरे लिए क्या रोल होगा अद्वितचार्य कहने लगे कि मैं क्या रोल करूंगा तो महाप्रभु ने कहा पहले तो सदाशिव और बुद्धिमन को जैसे ऑर्डर देगी सारे कपड़े लेके आ जैसे ड्रामा से पहले क्या कहते हैं उनको क्लोथ्स वगैरह को कॉस्ट्यूम्स हाँ, वो सारे लाए गए बहुत सारे लाए हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने रख दिए जैसे रखे तो महाप्रभु के पास अद्वित आचार्य आते हैं कहते मेरे लिए क्या रोल है उन्होंने कहा सारे कॉस्ट्यूम्स तैयार है जो मर्जी उठाओ पहन लो तो अद्वैत आचार्य तो भावावेश में थे उनको मुश्किल था कोई कोई जो रोल अदा करना तो ऐसे महाप्रभु ने कहा कि अलग अलग भक्त अलग अलग रोल करेगा और मेरे साथ या मेरे संग में नृत्य करेगा तो फिर अद्वितचार्य पूछते हैं सबसे प्रमुख रोल किसका रहेगा इस ड्रामा में तो कृचैत महाप्रभु ने कहा साक्षात गोपीनाथ अपने सिंहासन पर विराजमान है वही इस ड्रामा के क्या है प्रमुख रोल करने वाले अधिकारी हैं तो जैसे ये सब चर्चा हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब लोग अपना अपना कॉस्ट्यूम अपने अपने वेशभूषा पहन लो और सच जाओ मैं नृत्य करने वाला हूँ तो सब ने पूछा कि क्या नृत्य करने वाले हो आप कौन से भाव में तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रकृति स्वरूपा नृत्य हए देखी तेजे जितेंद्रिय तार अधिकार मैं लक्ष्मी के रूप में नृत्य करने वाला हूँ कर मतलब जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है वही व्यक्ति आज इस ड्रामा को देख सकता है और दूसरा व्यक्ति इस ड्रामा को देखने का अधिकारी नहीं है तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो आचार्य ने अपना सर नीचे किया। अपना से जमीन को कुरेदने लगे। मेरी मन की बात बोली है श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि मेरे लिए भी ये उचित नहीं है तो जब इस प्रकार से ये दोनों कह रहे थे कि हम दोनों भी ड्रामा को नहीं देख पाएंगे हाँ, इस, इसको देख नहीं पाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं नाचूंगा तो फिर किसके लिए आप जैसे भक्त नहीं होंगे तो मैं किसके लिए नाचूं तो महाप्रभु ने कहा कि आज ये वर देता हूं, कि आज आज मैं वर देता से आप महा हाँ, सिद्ध योगी हो जाओगे आपके इंद्रिया क्या हो जाएगी आपके वर्ष में और आप अधिकारी हो हाँ, तो एक विशेष चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा है अपने भक्तों का आनंद करने के लिए है तो फिर चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्त चंद्रशेखर आचार्य के घर में एकत्रित हो जाते हैं जहाँ चैतन्य गौड़िया मठ है मायापुर में जिसको ब्रजपत्तन कहते हैं तो वहाँ चंद्रशेखर आचार्य के जो आचार्य के वहा सारे भक्त एकत्रित होते हैं। उनके घर में ये ड्रामा हो रहा था उनके आंगन में तो चैतन्य महाप्रभु दो स्थानों में नवदीप में अधिक अपनी लीलाएँ करते हैं शिवा सांग और चंद्रशेखर का जो आंगन है चंद्रशेखर आचार्य का तो ऐसे जब सबको पता चला कि आज संध्या में विशेष ड्रामा होने वाला है तो सारे जो सची माता और जितने भी भक्त थे उनकी सारी पत्नियां वहां एकत्रित हो जाती हैं और सारे बैठ जाते हैं हम सामने आकर सारे बैठ जाते हैं तो उस समय फिर कीर्तन शुरू होता है ड्रामा से पहले स्टेज में जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले जैसे कीर्तन शुरू होता है वैसे मुकुंद ने क्या किया कीर्तन शुरू किया और जैसे कीर्तन शुरू हुआ तो सबसे पहले एंट्री एक महान भक्त की थी सबसे पहले एंट्री किसकी थी हरिदास ठाकुर की हरिदास ठाकुर जैसे कर्टन ओपन हो गया उस ड्रामा का तो हरिदास ठाकुर आ गए चलते हुए जिन्होंने बड़े बड़े मुछे लगाए हुए थे हरिदास ठाकुर की बड़ी बड़ी मूछे और प्रसन्नता के मारे वो जा रहे थे प्रवेश पाकर उस स्टेज पर और उनका जो स्तर है जिसमें पगड़ी थी धोती उन्होंने पहने थी और हाथ में छड़ी लिए हुए थे बहुत बड़ा डंडा लिए थे और उन्होंने कहा आरे आरे अरे अरे भाई सबाहवधान नाची बलक्ष्मी रवेश जगत तेरा प्राण अरे अरे भाई सावधान रहो आज क्या होने वाला है लक्ष्मी के वेश में साक्षात जगत के जो प्राण हैं कृष्ण नाचने वाले हैं तो वो चारों दौड़ने लगे और सबसे उनका काम ही था कि सबको सावधान करना ड्रामा को देखने के लिए तो इसलिए हरिदास ठाकुर बीच बीच में सबसे कहलवाते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो जब हरिदास ठाकुर इस प्रकार से उस स्टेज में आए तो उस समय वो कहने लगे कि कृष्ण का भजन करो कृष्ण की सेवा करो कृष्ण का नाम लो तो जैसे हरिदास ठाकुर के लंबे लंबे गोल मुछम को देखा सारे जो देखने वाले भक्त लोग थे और जोर जोर से हंसने लगे तो बीच में से कोई कहता है आप कौन हो और क्यों आए हो यहाँ हाँ हरिदास जैसे स्टेज में आए हैं तो बीच में से क्राउड में से डिवोटी बोलता है कि कौन हो आप और यहाँ क्यों आए हो तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हरिदास बोले आमी वैकुंठ कृष्ण जागा बोली सर्वकाल कि मैं वैकुंठ का सिक्योरिटी गार्ड हूं कौन हूं मैं वैकुंठ का पोलिस हूं या सिक्योरिटी गार्ड हो जो यहाँ और मैं वैकुंठ में क्या करता हूँ कृष्ण को जगाने की मेरी सेवा है और मैं यहाँ आकर अपनी जो प्रेमा भक्ति है उसको लुटा रहे हैं सबको बांट रहे हैं और आप लोग आज सावधान रहे जाओ ड्रामा को देखने के लिए आज वो प्रेमा भ्यक्ति सरलता से दे रहे हैं और आज अब इसको स्वीकार करो क्योंकि वही वही वैकुंठ आज लक्ष्मी के वेश में नृत्य करने वाले हैं तो ऐसा बोल के हरिदास ठाकुर अपनी पूछों पर हाथ ऐसे घुमाते हैं और वहाँ से स्टेज से गायब हो जाते हैं वहाँ से मुरारी गुप्त के साथ दूर चले जाते हैं कुछ ही समय में हाँ जो पंचतत्व में श्रीवास ठाकुर हैं वो आते हैं श्रीवास ठाकुर आते हैं जिन्होंने बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी पहनी थी सारे शरीर में तिलक लगाया था और कंधे में बिना धारण किया हुआ था और वो चारों ओर देखने लगे और उनके साथ उनके भाई रमाई भी थे तो ऐसे दोनों स्टेज पर आते हैं तो उस चीज को देखकर अद्वैत आचार्य जोर जोर से हंसने लगते हैं अद्वैत आचार्य कहते अरे कौन हो तुम यहाँ क्यों आए हो अभी श्रीवास ठाकुर को जब ये प्रश्न पूछा जो नारद के वेश में थे किसके वेश में थे नारद मुनि के वेश में तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं मैं तो मेरा नाम नारद है और मैं वैकुंठ का गायक हूँ और मैं पूरे ब्रह्मांड में ब्रह भ्रमण करता हूँ और कृष्ण का गुणगान करता हूँ उनके नामों का उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं भ्रमण करते करते अभी अभी वैकुंठ गया था और वैकुंठ जब पहुंचा तो देखा वैकुंठ खाली हो गया है वैकुंठ के सारे घर खाली हो गए हैं कोई घर गृहस्थ तो कोई भी नहीं है वैकुंठ में तो ऐसा रिक्त वैकुंठ जब मैंने देखा तो मैंने पूछा कि ये वैकुंठनाथ कहां गए हैं तो किसी ने मुझे कहा कि ये वैकुंठ के जो स्वामी है अभी कहा गया है नव में गए हैं नवद्वीप मायापुर में गए हैं और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और फिर यहाँ आकर मुझे पता चला कि वही वैकुंठ नाथ आज लक्ष्मी के वेश में नाचने वाले हैं तो इस प्रकार से जब हाँ ये सब अलग अलग डिवोटीज ह स्टेज में आ रहे थे उस समय हाँ जब श्रीवास ठाकुर को नारद के वेश में देखा तो सबसे आगे सची माता चैतन्य महाप्रभु की जो मदर है वो बैठी थी और श्रीवास ठाकुर की पत्नी श्रीवासनी थी तो जब उन्होंने पूछा पूछा कि ये कौन है सची माता ने पूछा, तो पत्नी वो भी इतने मग्न हो गए थे सचि माता को पता चला कि ये श्रीवास है जिन्होंने नारद का रोल अदा किया है तो सची माता मूर्चित होकर अचेतन होकर गिर जाती हैं फिर सारी स्त्रियाँ उनको उठाती हैं और कान में सारी स्त्रियाँ जाकर जोर से बोलती हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जैसे ये बोला तो सची माता फिर से उठ जाती हैं और फिर उस समय अभी इस स्टेज के पीछे निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु कपड़े पहन रहे थे हाँ कौन से वस्त्र पहने जा रहे थे लक्ष्मी के वेश को धारण कर रहे थे हाँ लक्ष्मी के वेश साड़ी आदि सब को पहन रहे थे पहनते पहनते वो रुक्मिनी के भाव में आ गए किसके भाव में आ गए रुक्मिनी रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है तो जैसे ही रुक्मिणी के भाव में आए वो सोचने लगे कि मैं विधर्भ राज की कन्या हूँ और उसी समय कृष्ण के प्रति स्टेज के पीछे ही आ, उनके हृदय में विरह की भावना जागृत हो गई कृष्ण के लिए और उसी भाव कृष्ण को तो वृंदावन कहते हैं इस लीला का वर्णन करते हुए नयने रे पत्र लिखा आपने पृथ्वी अंगुली कलम वो कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी के भाव में आए थे या रुक्मिनी के भाव में आए थे जब उन्होंने लेटर लिखा तो कैसे लिखा उन्होंने कहा उस लक्ष्मी के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंखों के आंसुओं की इंक यूज़ की और जो पृथ्वी है उसको पत्र के रूप में या पेपर के रूप में यूज़ किया और अपने जो पांव के आ, उंगली हैं उससे क्या किया उन्होंने पेन यूज़ किया तो इस प्रकार से उन्होंने जो सात श्लोक रुक्मिनी ने लिखे थे उन सारे श्लोकों का वर्णन भक्तों के सामने किया और रुक्मिणी के विरह में या आवेश में आकर हाँ रोने लगे इसको देखकर जितने भी इस ड्रामा को देख रहे थे वो भी रोने लगे फिर महाप्रभु अंदर चले जाते फिर गदाधर पंडित आते हैं गदाधर आकर हाँ गदाधर ओरिजिनली गदाधर ने रुक्मिनी का वेश धारण किया था गदाधर के साथ जो ब्रह्मानंद है उन्होंने बूढ़ी औरत का रोल धारण किया था जो पूर्णमासी हैं तो फिर वो भी नाचने लगे ब्रज के भाव में तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस विस्तृत लीला को प्रकट करते हैं और सबसे आखिरी में फिर चैतन्य महाप्रभु ओरिजिनली लक्ष्मी रूप में आते हैं और इतना नृत्य करने लगते हैं और जिनके साथ नित्यानंद प्रभु एक बूढ़ी स्त्री के रूप में आते हैं आज जिन जिन ऐसी झुकी हुई थी नित्यानंद प्रभु कैसे बने थे बूढ़ी औरत झुकी हुई तो जैसे महाप्रभु लक्ष्मी वेश में नाचने लगे नाचते नाचते नित्यानंद प्रभु अपना रोल भी भूल गए कि मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझे ऐसे झुक के रहना चाहिए वो भी खड़े होकर उनके हाथ में हाथ डालकर कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए नाचने लगे और जब महाप्रभु रोते थे तो उस लीला में चैतन्य महाप्रभु ने कई सारे भगवान की जो शक्तियां हैं उनको प्रकट किया कभी कभी बहुत जोर से आवाज करते थे तो सारे भक्त सोचते थे कि अभी न चंडी के रूप में हैं दुर्गा देवी के रूप में हैं कभी कभी रोया करते थे कि मेरे प्राणनाथ कहाँ गए सब लोग सोचते थे अभी राधा रानी के भाव में है कभी कभी रुक्मिणी के भाव में कभी कभी लक्ष्मी के भाव में तो एक ही समय में इतने सारे भावों को प्रकट किया तो भक्त लोग इतने अधिक आनंदित हो गए हैं और किसी को पता नहीं चला कि रात्रि कब उन चली गई और जैसे सूरज उदित होने वाले होने वाला था तो सारे भक्त बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और सूर्य को दूर से देखते ही भक्त लोग क्रोधित हो जाते हैं इतने क्रोधित कि वो सूर्य का भी भस्म करने वाले थे वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सूर्य की रक्षा की नहीं तो भक्तों के क्रोध में सूर्य भी भस्मीभूत हो जाता तो इस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए हाँ कई सारी लीलाएं करते हैं जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज या वृंदावन दास ठाकुर करते हैं तो इस प्रकार से कृष्ण के प्राकट्य और हमारा जो हमारा जो जन्म है उसमें बहुत अधिक अंतर हैं भगवान अवतरित होते हैं एक कारण ये था कि आत्मा मुनियों को अपने भक्ति में नियुक्त करने के लिए दूसरा यह था कि आपने भक्तों को सर्वाधिक आनंद प्रदान करने के लिए अपने लीलाओं के द्वारा और तीसरा जो गौण कारण है कि आसुरों का वध करना इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्णा का प्राकृत्य का प्रमुख कारण भक्तों को आह्लाद या भक्तों को आनंद प्रदान करना है इसलिए विदुष कहते हैं कि क्या कारण है भगवान के अवतरित होने का तो प्रमुख कारण यही है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं और भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं और भगवत भक्त भी भगवान की महिमा बढ़ाना चाहते हैं और उनका गुणगान करना चाहते हैं तो इस प्रकार से श्रीमद्भागवतम के श्लोक में शुक्लदेव गोस्वामी हम जो विदुर के वाक्य हैं वो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में इन्हीं चीज़ों का वर्णन करते हैं कि कृष्ण का जन्म दिव्य हैं वो भौतिक कर्म और गुणों से लिप्त नहीं हैं और भगवान की कार्यकला सभी जीवों के द्वारा अपनाएँ और आस्वादन किए जाने के लिए हैं और भगवान अपनी लीलाएँ करते हैं ताकि जो सामान्य जीव हैं उन भगवत लीलाओं को सुनता हैं बारम्बार चर्चा करता हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो यही भगवान की लीलाओं का प्रमुख प्रयोजन है हरे कृष्णा कृष्ण ग्रंथरा श्रीमद्भागवता के श्रीमान के गौ प्रेमनंदे